मुक्ति और उसके उपाय अविवाहित जीवन या उर्धरेता आश्रम हरिदास चैतन्य के पूर्ववर्ती एवं समकालीन वैष्णव थे वे जाति के मुसलमान थे किंतु उनको देखकर यह नहीं लगता था कि वे कभी मुसलमान रहे होंगे शांतिपुर के निकट एक जंगल में वे कुटी बनाकर उसमें तपस्या करते थे कभी कभी वे हरि नाम रस में मस्त होकर इधर उधर भ्रमण करते थे हरिदास के प्रति बहुत से लोगों की श्रद्धा देखकर रामचंद्र खां नामक निकटवर्ती जमींदार ने उनका धर्म भ्रष्ट करने की इच्छा से एक वेश्या को समझा बुझा कर भेजा हरिदास हरिनाम के विस्तृत घने जाल में अपने को इस प्रकार पूरी तरह से ढक कर रखते थे कि उसमें एक भी छिद्र होने की संभावना नहीं रहती थी वेश्या ने हरिदास के चित्र को आकर्षित करने का तीन दिन तक यथासाध्य प्रयत्न किया किंतु वह असफल रही अंत में वह स्वयं हरिदास के हरिनाम के जाल में फंस गई इस घटना का चैतन्य चरितमृत में विस्तृत वर्णन है उस देश का राजा रामचंद्र खान वैष्णव विरोधी पाखंडी प्रधान हरिदास को पूजे लोग उसे सहन न हो उनके अपमान के नाना प्रयत्न करे किंतु किसी प्रकार हरिदास का छिद्र ना मिले वेश्याओं को ला छिद्र का उपाय करे कहे वेश्याओं को वैरागी हरिदास तुम सब करो इसका वैराग्यनाश वेश्याओं में एक सुंदरी युवती कहे तीन दिन से हरूंगी इसकी मति खान ने कहा मेरा सिपाही जाए साथ ले आए पकड़ कर तुम्हारे साथ वेश्या बोले मेरा संग हो पहली बार सिपाही जाए तुम्हारा दूसरी बार रात्रि काल में वेश्या सुंदर वेश बनाकर हरिदास के निवास गई उल्लसित होकर तुलसी को कर नमस्कार हरिदास के गई द्वार खड़ी रही घुसाई को कर नमस्कार अंग उघाड़ कर दिखावे द्वार से कुछ कहने लगी मधुर स्वर से ठाकुर तुम परम सुंदर प्रथम यौवन तुम्हें देख नारी का सैयत रहे नमन तुम्हारे संग के लिए लुब्ध मेरा मन तुम्हें न पाने पर प्राण न हो धारण हरिदास कहे तुम्हें अंगीकार करूंगा जब नाम संकीर्तन संख्या पूरी करूंगा तब तक तुम नाम संकीर्तन सुनो नाम पूरा होने पर तुम्हारी बात करूंगा यह सुन वेश बाहर बैठी रही हरिदास का नाम करते सुबह हुई प्रातः होने पर उठकर चली रामचंद्र खान को सब बात कही कहा है वचन मेरा आज करेगा संग अवश्य होगा उसके साथ मेरा संग उस रात वेश्या आई हरिदास ने बहुत आशा दिलाई बैठकर करो सुनो नाम संकीर्तन नाम पूर्ण होने पर पूर्ण होगा तुम्हारा मन वेश्या तुलसी को नमस्कार कर बोलती हरि हरि बैठ द्वार पर कोट नाम का यज्ञ एक माह में अब यह आया है होने को शेष आज समाप्त होगा यह आशा थी सारी रात लगी पर पूरी नहीं हुई कल समाप्त होगा तब व्रत भंग स्वच्छंद तुम्हारे साथ होगा संग वेश्या ने खान को दिया समाचार संध्या बैठी ठाकुर के पास आ तुलसी ठाकुर को नमस्कार किया द्वार पर बैठ सुने बोले हरी हरी कीर्तन करते सुबह हुआ ठाकुर के साथ वेश्या का मन बदल गया दंडवत किया ठाकुर को प्रणाम रामचंद्र की बात की निवेदन वेश्या होकर किया है पाप अपार कृपा करके अब करो निस्तार ठाकुर कहे खान की बात मैं जानता अज्ञ मूर्ख उसका दुख नहीं मानता स्थान छोड़ जाता उसी दिन तुम्हारे लिए रहा तीन दिन वेश्या कहे कीजिए उपदेश क्या करूं जिससे जाए भव क्लेश ठाकुर कहे घर का धन करो ब्राह्मण दान इस घर में आकर करो अवस्थान निरंतर नाम हो तुलसी सेवन शीघ्र पाओगी कृष्ण चरण यह कह कहकर उसे नाम देकर हरी हरि कर कहते चल दिए ठाकुर वैश्या ने गुरु आज्ञानुसार गृह संपत्ति ब्राह्मणों को दे दी सिर मुड़ा कर एक वस्त्र में घर में रही रात दिन तीन लाख जप करती तुलसी सेवन करे और उपवास इंद्र दमन हुआ प्रेम का प्रकाश प्रसिद्ध वैष्णवी बनी परम महान बड़े बड़े वैष्णव करे दर्शन वेश्या का चरित्र देख लोग चमत्कार हरिदास की महिमा कहे कर नमस्कार चैतन्य चरतामृत अंत्यलीला उर्थरेता आश्रमवासी व्यक्ति यदि दैवश स्खलित हो जावे तो उसे विधि अनुसार अनुताप करके प्रायश्चित करना चाहिए यदि अनुताप सच्चा हो तो पूर्व का दोस्त नहीं रहता महात्मा मनु ने अपने प्रायश्चित विधि में लिखा है कृपा पापम हि संतप्य तस्मा पापा प्रमुच्य नई कुन नृव्या पूयते तो सह मनुस्मृति पाप के बाद यदि अनुताप करे और पाप नहीं करूंगा ऐसा संकल्प करे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृत कर्म गर्हति तथा तथा तत्ते नाम धर्मेण मुच्यते मनुस्मृति भ्रष्टोवरेतसो नास्ायिथास्तिपातकैतनो मधुमसवत्त प्रायश्चित्ताच संस्काराः शुद्धिर यत्न परम वच वेदांत सार अधिकार ऊर्धरेता आश्रमी व्यक्ति के पुनः स्त्री संग से भ्रष्ट होने पर क्या उसका प्रायश्चित है उसका उत्तर यह है कि जैसे मधुमांस भक्षण रूप पाप का प्रायश्चित पुनः संस्कार से होता है उसी प्रकार स्त्री संग जनित पाप का पुनः संस्कार से प्रायश्चित होता है शुद्ध शिष्टादेयस्ज्यो वाद सहा उपा हथाशु प्रायचि कृता वृथा आमुस्मिक शुद्धि सै तत शिष्टा त्यज्ति तयश्चिताक्याद्धित् किस्ते वेदांत प्रायश्चित्व के बाद शुद्ध होने पर शिष्ट व्यक्ति क्या उनके साथ व्यवहार नहीं करेंगे पाप नाश होने पर वे व्यवहार योग्य हो जाएंगे अन्यथा प्रायश्चित वृथा होगा यह पूर्व पक्ष है इसका सिद्धांत यह कि भले ही प्रायश्चित से पारलौकिक शुद्धि होवे किंतु अलौकिक शुद्धि नहीं होने से शिष्ट लोग उसके साथ व्यवहार नहीं करेंगे